रानी तो चार बोला कि हीरा बहुत गजब की बात करना कि आप तो वापस पाचा जाओ और जमी को भार झेलो और मैं चोस बेटा पगड़ाओता तो मैं काश भगवान जी वहां छा के वास्तव में जाऊँगा राजा देख डेढ़ बोलिया के ही दीनाथ आप जो कहीं बगड़ा होता छड़वा नहीं जाओ तो भगवान देख बोलिया जाऊंगा आप जाओ फाचो जमी को फार झेलो नहीं तो, हो जाओ। तो राजा बाशगे भगवान ने जो बचन ले लिया थे कि मैं जरूर भी बगड़ा होता ना छा तो राजा बाश तो फाचा आके और फाचो जमी को भार झेल और भगवान ने का ही रूप धारण करो के कोडिया को रूप धारण करके और कहीं न कहीं नोस बेटा बगढ़ द्वारा छड़वा के वस्ते जा <tune sound> जावे भगवान बहुत का रूप धारण करके और बगढ़ता कर तो तो ने कहा गोट में छवे आयर कहीं देखा चो तो इस बेटा पकड़ाओ जो चक्री की जादम ढाड़ के और बड़ के नीचे जो चौपड़ की बाजी खेल गया थे तो कहीं भगवान को आबो है और कहीं देखा साढ़ू माता जो चो इस आया जलवा तो यार यार बुजा का नहीं खम्मा, खम्मा या भी बोली छे, वा तो भुजा है जी हारे है जी अब। या या छे रे ताे कहानी को या या चेरे चार मुझा छड़बाया नाथ गिर हुए थोरे जी कोड्याड्या कोरे लाया तू तो भगवान जो कोड्यापुरू को धारण करके और गोठ था माता ये रंगीलीडू की, खेल खेल की बात सुन के और ने सरदार देख बोले कर चार बुझा को नाथ है वो कोयडा को रूप धारण करके और वो आपके छलवा के बाद कोई बात की जो छीत कर जो मत ऊ के रात बेरी छे वो बिल्कुल बिलकुल तो शरीर की रात ने हे मत हाँ पूछ पूछ, पूछ और सरणा ले लीजिए फोच ले लीजो और उन्हें गोद में उठा लीजियो गोद में उठा के और बीच चोईस बेटा पगड़ा उनके बीचे पठान दीजो उनकी कोई सूख को जो नहीं तो उनकी सूख कर गया छो तो थाने शराब दे जाओगो वो भगवान चार बुझागो नाथ जो धूल धारी और पड़े पानी कर जाओगे अपनी बात माता साधु की सुनताए और चोईस बेटा बगढ़ाओ एकदम सो बैठा हो गया बगल ढल तलवार शस्त्र पाती खोल खोल कर नीचे मेल दिया थे। और पांच कदम भगवान के सामने उठ के और भाई चल रहा तो कहीं न कहा भगवान ने गोदी में उठा ले थे और कहीं न कहीं भगवान भी यस ऊपर हो जा रहे को तो दर ये उठाली और धारे रात को पी जा रे जि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 बाद बूला की बारिश राम रहा याद कारूला की बारिश I got a. माता को पांच कदम जाके और और में में उठा कोई कोई तो बगरा बैठान लिया भगवान तो का जी धोखा दे रहा मत ले भगवान भी वहां की सेवा न दे और चारे बगड़ा में बगड़ावता प्रश्न होके और वचन दे दिया बगड़ाव देख बोलिया को देखो दीनाना कहीं न बारह वर्ष की तो माया दे दू और बारह वर्ष की काया दे दू श्री नाता भगवान ने बारह वर्ष की माया और बारह वर्ष की काया भगवान ने दे दी और बारह वर्ष की काया बारह वर्ष की मायावा हुआ भगवान शंकर भोलानाथ में दे दी भवाना बगढ़ाओ खा जो कुमा है करो। तो ने भी जो कुछ वरदान दे दिया थे। चार दे और श्रीनाथ भगवान देख बोलिया देखो हे चोईस चोईश चौबीस वर्ष के बाद में तो श्रीनाथ का चौबीस बेटा बगढ़ाओ जी रण भारत में थे शमापत हो जाओगा। जी के के के बाद में में ना ना में एक कि मैं भगवान को नाथ है नारायण रूप जरूर माता में मोतार तो देव मारोना पड़ जाओगे और भगवान जी वापस लौट गया जे और बगढ़ा जो बहुत खुशी मन वहा साधु माता लाड दी ए शक्ति को उतार तू दे तो तो ये जरूर मान जाता। तो ये भगवान भगवान जरूर जाता, देखे और कहीं कहा राण में गोट और कहीं कहीं देखा में जो चढ़ाई करे थे और कहीं राणा जी ने लगन के वास्ते ब तो I didn't get it. हो जा घोड़ा पे आशिवा रे गुजरी हो जाते घोड़ा पे आली रे वो का जा रे कहानी बवानी घेरे के वे रान गे मानी मारे गोरे दारावे रान गे गढ़द साढ़ी आस मानी गोड़ा जी गड़िए गदाड़ी आस मानी गोड़ इस बेटा बगड़ा ये लिया था लाका लाका मोरा बना, लाला बोड़ी की लाल ये की बोड़ी ने शनगारे चो काट दूतिया घोड़ी की मांग अरे बल महाराज जी की घोड़ी शनगार लियो बोहर दादा को कड़िया नेवा को नो चोईसी बेटा बगढ़ावत हो घोड़ा पेशवा और बाकी रान मचाल चोटा का घोड़ा का शार कर शनगार हो गया, गया सूत गुलाब तारा भनी बाहल महुर भोजी के बगल ढाल तरवार चोईसी बेटा बगड़ावत सज धजर त्यार होके और रान में जा क्यों घोड़ा का लाग छोड़ा तो भर बातां करे वाग ही में राना गी घोड़ी सवाई भोज बाघ आई थे और चोपड़िया बाजार में रान में पड़ गई थे चुग चुग हर कंगला धाप्या जावे वहाई राजा भोज अशोभी कोई भी गणरान मनाए थे दूसरी नाता कहने गांव राणा जी का द्री खाना मजावे और कहीं दातार कथा सु हाँ ना जेड़ी में तो जुड़ी बेटा रे बरोदरी खानू रा, राना थारो बरि खानू ये पाठी जेर बेटा जा मैं पाठी पुजे सारे से मारे तो जोश बेटा बगड़ा उत अरे हे माता जब रान में पूछ गया थे मेला की जारान मैं किस चोईसी बघडाउत नकलकार एक ही सकलकार और एक उतरी एक बेटा बगरावते में बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा सरदार बराजमान हो जाए बामार भीलवाड़ी का भील मीणा चंदा रून का हे रोम सुम का, का बासिया दिल्ली का पठान का हाँ, तो आज बड़ा बड़ा बड़ा, -बड़ा राणा जी, जी, जी।, जी।, जी और की भी और अठी जो मुजरा आधा कर ये आज भाई लाओ। जी के चे आज भाई लाओ। आज आज के के खटी दादा भाई आज दर्शन करवा के कर बाद या, या बात जो राणा जी ने सुनता तो कहीं देखा भोजी रण का राव जी शू बात कह jalmi re raja ली नार सर बड़ी जन्म की रे ना। ये बारा बार सकी राम लड़की च बारा पर बस की लगने तो आया आराम टीका रे लग नहीं टीका Ram, Dada, Reba, Madhoje, K. रानी छे सुंदर है नारी व्री राम तूने आज रामी वहां बार बार सीखी बखया से राम रानूर बची बनाई ही राम करी रे आशी बनाई तेरे याद ना दी साठ परसिए राम उम्र मारी साठ बरस की की ही नारे छोरी वा तू मारा दे बल मत वाह मान रे मा शा की कुण प्रणामे बोर हाम बोधा मन कुण परिणामे बोली तेरे की माने अब मत दादा भाई हे मरधा आया काई एक काम ज़रूरी के जरूर को भोजी कई काम आया के दादा भाई हे मर धा काजरा मैं सोणंगी सरदार राजा उद्धे एक कुल पुत्री पेदा हो दादा भाई बारह वर्ष की सुंदर मे कहमणी उनका लगन लखे और लगन नारल लखे और टीका लगन लखन नारोट में आया आयादान तो दादा भाई मत सबके रह जो रण का राव जी छो नौ खूटी है आपको राजा आप राजा महाराजा छो तो आपके एक ब्याह भी खटावे दो ब्याह भी खटावे, शा, शा, शा, भी खटाव खटावी तो दे जरूर लाडा कोडा में आपने जरूर बाल की राणा जी ने सुनताई और राणा जी जो वहा पढ़ना हो बात, दादा भाई बरस की चिंता मत करो लगन तो मे पर मैथा ने जबर सुनार जरूर बिलाजी शू पढ़ना हो तू राजी शू पढ़ना और जो झगड़ो करेगा तो दादा भाई झगड़ो कर सकेगा पर लेकिन बूढ़ा पा जरूर आप ब्याह आपको ब्याह होना चाहिए यह आप होता तो कहीं देगा राणो जी बहुत जिसु बोले छेरे राम राणू बोलो को ये सवाई बो जी राजा रे सुन राज बूढ़ा पमी ब्या रादा रे कर बूढ़ा पमी मैं लगा देरी प्यारा मर रो खड़े मैं ना खाड़े पुन लगा बोले बार बो जी मारे रे भोले सबाई याद में हीरा मोचाका राम मारे दाने ही हीरा मोत्या का हाजी दादा रण में तोरे गा गवे रे को गावे छोरिया रे धाना गीत बिदावा आप गावे की छोरिया मोरा रे दीजो कहाँ थी जाने मोरा हाथ दे दीजो कुशी गयो है जी। आ कुशी कुशी मेंना मेंना या या जी रे बोला कि दादा भाई में जरूर जरूर थरो ब्याह जी तो यही इंसा छे के बघड़ाओत और राणा जी जो भाई लोग बुढ़ापा ब्याह तो दादा भाई यहां मूर्जी छा की तो तुम्हें जरूर बूढ़ा ब्याह करी जो राणा जी ने सुनता रण को बूढ़ा ब्याह भी कर लिया तो दादा भाई रिपिया रोकड़े दाम कौन लगाओ ब्याह राणा जी रिपिया रोकड़ है जितना भी थारा बिहार में खर्च हो चोस बेटा पकड़ाओ तो रिपिया लगा दादा भाई ज्यादा धन थारो जी ब्याह मर जाओ और शहर की छोरी छापिया गीत बना था गावा दादा भाई पान पतासा तो बांट जो बरबर का दिया जाएगी तो आका शहर की छोरी खुशी हो जाओगी वाह वाह आज छो बुढ़ाप हमाराना जी को ब्याह करियो की भरबर दो बार गीत गीत बना गावा जाना बरबर दो बार मोहरा दादा भाई दोहर बहुत कह रोकड़ा की कोई कमी कोई दादा माया दे और की, की तो कहीं चिंता कोड़ा में तुम्हें भी दूसरे जी बोलो के देख भोर भोर रिपिया लगावे तो नो लागे चेरे रावरण गोरे खुशी जीव जो ने लाखा लाखा की राम बदाय हाँ बेखा दे गारी सहेलिया गीत राम वे तो गारी गरेगा गरिया गीत गिर गिर गारी विदा मारा निवाई करो बुडा पा में ब्यावे राणा थाने करियो बे बुडा पा में ज्ञान की रानी रेणि काव जी ए मते भाला की आन मान्या रे बामा ते बोला जी तो गा तेरे हा जब रनका राव जी ने टीका नारायण जू हे मल राह लगन चाहे तो नंगर बलाओ दे दियो सब सारा शेर की छोरिया गडरान की भेड़ी करके और राणा जी का गीत बना राणा जी का गीत बना अरे प्रेम सु छोरी छापिर बूढ़ा लाडा जी का बना गारी तो का भोज के और का राणो जी सुने से तो दे दीजे राम नाम तोरे लख लखना तीज रंगी बोटी नाम तोरे बेजन माए सदे आवांगा राम मा नाम आज दी आवे नूते राम बगरामी बगर तो याद याद राम मेरे नूतो या के लजा नूता बहर जी भौजी के हेरण करा जी अब थारा लग का नारा मार जला दिया लाख लाख बधाई बढ़ी थे दादा भाई को अरे खूब प्रेम सुझो करी गोट में मैं मांडा का तीन दंद रह जावे जद तू मा के लख नो और गोठ में पोसो कर दीजिए दादा भाई नो गोठ में गिया बना में थारा मांडा में कभी भी नहीं आऊ जो तू नू तो नहीं दे तो दादा भाई बगल नूता का मैं बाजा तो तू नू तो खा देता की लहर का लारी लारू चो बेटा बगला होते ढाल हो। बगल तलवार लेके। और दादा भाई खुना रहे मर नाम आऊंगा और प्रेम सुनी जान जी दादा भाई चाले रनका राहुल जी देख बोले हो सवाई भोज आपका भी नो तो नहीं आऊगो तू तो, तो आओगो क्यों तो तो के दादा भाई तीन दिन का चार दिन पहली नू जो आपकी गोट में तो दोनों भाई है भोजी, मुझरा करके और कहीं कहीं में पिछड़े आ जा